भद्रं भद्र कर्णे शिणुयामदेवा भद्रम पशेम्शजा स्थर सुुवागुशस्तनूर् व्यसेमदेव हीत जदयु स्वस्ती न इंद्रो वृद्धस्रवा स्वस्ती नूषा विश्व स्वस्ती नर्क्षो अनेमी बृहस्पतिद शांति शांति शाति शंकर शंकरचार्य केशव बातरायनम सूत्र भाष्य वंदे भगवत पुनः गुररात्मे मूर्ति भेद विभागिनेोम वदव्यादेहाय नमः मूर्त शांति शांति शांति <coughs> अथर्व वेदीय ब्राह्मण भाग्य प्रश्नोपनिषद के तृतीय प्रकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं इस प्रकरणस्थ नवम कंडिका का विचार कल संपन्न हुआ दशम कंडिका का विचार आज होना है ये बताया गया कि केन उत्क्रामते इसका उत्तर देते हुए उदान वृत्ति से उत्क्रमण करता है यह स्थूल शरीर अंतःपाती जो सुक्ष्म शरीर तादात्म्यपन्न जीव है वह और उसका स्वरूपतः उत्क्रमण नहीं होता उसके उपाधि का उत्क्रमण का आरोप उस पर होता है और कब उत्क्रमण होगा कहा जब उपशांत तेजा हो जाता है रूप शांत तेजा जीव का होना है उदान वृत्ति जो हैं इस शरीर में सुसुमना नाडीस्थ एक प्राण का भेद और उस पर अनुग्रह करने वाली अधिदैव जो सामान्य तेजात्मक देवता है उसका अनुग्रह बंद होता है तो उस समय यह उदान बाकी प्राणों को तथा उनके साथ तादात्मापन्न जीवात्मा को पुनर्भव शब्दित शरीरांतर को प्राप्त कराता है इस शरीर से उत्क्रमण करता है इन सब को लेकर के शरीरांतर की प्राप्ति कराता है तो कौन से शरीर की प्राप्ति कराएगा शरीर तो अनेक है इस शरीर से उत्क्रमण करा करके सूक्ष्म शरीर तथा तत्तादात्मपन्न जीवात्मा को अनेकों शरीरों में से कौन सा शरीर प्राप्त कराएगा यह उदान वृत्ति विशेष इस प्रकार की आशंका का समाधान करने के लिए दशम कंडिका में कहा जा रहा है कि जो उत्क्रमण करते समय संकल्पित शरीर है अनेकों प्रकार के शरीर में से जिस शरीर में अपना अंतकरण का आत्मक वृत्ति विशेष स्थापित करता है अहम वृत्ति को स्थापित करता है तो जो अनेकों शरीरों में से शरीर अहम वृत्ति का आलम्बन बनता है मुमूर्सू पुरुष के उसी शरीर की प्राप्ति यह उदान वृत्ति विशेष कराता है उस जीवात्मा को इसे बताया जा रहा है दशम कंडिका में <coughs> तो दशम कंडिका का उच्चारण कर लें यच्चिस्न एष प्राण्मा सह आत्मना स आत्म यहासम नयति तो चित इसमें बहुरी समास है तो यने अनेकों प्रकार के शरीरों में से जो जिस शरीर विशेष को चित्त यानी अपने चित्त को स्थापित करता है शरीर विशेष में यनि शरीर विशेष है चित्त यश तो जिस शरीर विशेष में मरने वाले जीवों में से जिस जीव का शरीर चित्त रहता है का मतलब चित्त शब्द से लेना चित्त का परिणाम विशेष अहम वृत्ति वो अनेकों प्रकार के शरीर में से जिस शरीर विशेष को आलंबन करती है मरने वाले जीवों में से जिस जीव की उस जीव को कहा जाता है जिस शरीर को, जिस जीव के अहमवृत्ति ने आलंबन किया वह जीव हुआ य तो कहते आयाती तो तेन का अर्थ है ओ जो संकल्प है अहम वृत्ति के साथ ये प्राणम आयाति तो उस अहम वृत्ति के साथ जीवात्मा प्राणम आयाति ये जो जीव है वह प्राण को प्राप्त करता प्राणम आगच्छति तो जीव से लेना जीव की उपाधि जो मन है मन में जब तक पूरा निर्धारण नहीं होता भावी शरीर के कर्म प्रारब्ध बनकर के जिन कर्मों का फल उपभोग भावी शरीर में करना है यानि भावी संचित तथा प्रारब्ध का भावी स्वभाव तथा सुप्त वासनाओं का जब तक निर्धारण नहीं होता तब तक मन का व्यापार चलता रहता तब तक बाह्य इंद्रिया निर्व्यापार होने पर भी मन सव्यापार रहता और जैसे ही ये निर्धारण हो गया भावी शरीर के अंदर जिन कर्मों का भोगना होना है उन उस प्रारब्ध का भावी शरीर के तथा स्वभाव का भावी जन्म के निर्धारण होने हो गया तो फिर मन का व्यापार अब समाप्त हो गया मन के व्यापार की जरूरत नहीं है उसे निश्चित है कि इन्हीं कर्मों का अब फलोपभोग करना निर्धारण कर लिया का अर्थ है उसने निश्चित कर लिया कि मेरे किए हुए अनेकों प्रकार के कर्मों में से मुझे इन कर्मों का फलोपभोग करना है इस शरीर से निकल करके दूसरे जन्म में और स्वभाव भी ऐसा ऐसा होना चाहिए ऐसा वासनाओं का भी निर्धारण हो गया मरने वाले जीवों में से जिस जीव का वह जीव क्या करता है फिर यह चित्त शब्द से उस जीव को लेना ऐसा निर्धारण कर चुका है जो भावी प्रारब्ध का और स्वभाव का वह तेन यानी अपने उस भावी प्रारब्ध तथा भावी स्वभाव के साथ भावी स्वभाव है उस समय की जो उद्भूत वासनाएं और भावी प्रारब्ध है उस समय याद रखे हुए कर्म जिनका फलोपभोग करना है भावी शरीर में उन भावी प्रारब्ध तथा स्वभाव के साथ ये सह यानी जीव य शब्द से जिसको लिया जा रहा था वह जीव प्राणम आयाति प्राण वृत्ति के पास आता है का अर्थ है मनह प्राणे के अनुसार मन का व्यापार बंद हो जाता है बाह्य इंद्रियों का व्यापार तो पहले ही बंद हुआ मन का व्यापार भी अब इस शरीर में नहीं होना है और लेकिन प्राण सब व्यापार रहेगा तो माना जाता है बाह्य इंद्रियों को अपने में प्रविष्ट की कराया हुआ मन प्राण के अधीन होता है अर्थ बाह्य ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय और अंतकरण मन का व्यापार समाप्त होने पर भी इस शरीर में प्राण का व्यापार चलता है प्राण व्यापार रहता है तो प्राण के अधीन होना हुआ उसी को यहाँ पर तेन ये प्राणम आयाति ये कहा वो अपने निर्धारित प्रारब्ध तथा स्वभाव के साथ यह शब्द से जीव को लेना लेकिन जीव की जो उपाधि है उपाधि प्रधान जीव का परामर्शक एस शब्द होने से तो जीव की उपाधि मन प्राणम आयात यानी आग छती अर्थात प्राण के अधीन होता है इसलिए उस समय भी बाह्य इंद्रियों का तथा अंतकरण का व्यापार शांत होने पर भी मृत घोषित नहीं किया जाता अभी श्वासोश्वास चल रहा है प्राण का व्यापार हो रहा है का मतलब स्पंदन हो रहा है नाड़िया चल रही हैं तो परिजन मान लेते हैं कि अभी मरा नहीं है जिंदा है नाड़िया चल रही हैं तो फिर वह प्राण क्या करता है प्राण का व्यापार चल रहा है तो, तो कहते तेजसा सा युक्त प्राण तो तेज शब्द से लेना तेज से अनुग्रहित उदान वृत्ति तेज शब्द यहां पर तेज से अनुग्रहित उदान वृत्ति का परामर्शक है और उससे युक्त आत्मना सह तो तेजसा सा सह च युक्त ऐसा लगाना तो तेज से अनुग्रहित तो उदान वृत्ति विशेष से युक्त तथा तो आत्मा यानी ओजो भोक्ता विशेष जीवात्मा है कार्यक्रम संघात में तादात्म्य अभिमान करने वाला उसके साथ यह प्राण क्या करता है यथा संकल्पित लोकम न तो जो संकल्पित लोक है उसे ले जाता है इसके बीच में थोड़ा वो होता है प्राण प्राण परश्याम देवतायाम कहा गया ना प्राण तेजसी तेज परश्याम देवता है हा वो हाँ। भूत सूक्षात्मक तेज नहीं इसलिए बीच में और दो जोड़ना है क्रम तो छांदोग्य में जो बता वो लिया जाता है हाँ तो प्राण तक तो आ गए और वो प्राण तेज में यानी भूत सूक्ष्म में वो उदान वृत्ति के साथ यह प्राण भूत सूक्ष्म में प्रवेश करेगा भूत सूक्ष्मों के अधीन होगा और फिर वह भूत सूक्ष्म स्व अध्यक्ष के अनुसार प्राण अध्यक्ष में और वह अध्यक्ष भूत सूक्ष्म में प्राण जीवात्मा में और यहाँ जीवात्मा को साथ ही कहा जा रहा है स तो क्रम तो है प्राण उदानवृत्ति के साथ जीवात्मा में प्रविष्ट होगा जीवात्मा के अधीन होगा तम उत्क्रामन तम अनु प्राण उत्क्रामती इस ब्रधारण्य श्रुति के अनुसार भी और फिर वह जीव तेज में यानी भूत सूक्ष्मों से परिवेष्टित होगा और वह भूत सूक्ष्म तेज परश्याम देवतायाम के अनुसार परमात्मा के अधीन होगा और वहां जाकर के जो तेज शब्दित तो भूत सूक्ष्म है वहां का तेज जिससे जिसके अधीन होकर के सारे सूक्ष्म शरीर के तत्वों के साथ जीवात्मा परमात्मा के अधीन हुआ है वह परमात्मा उसके भूत सूक्ष्म में उस समय उसका भूत सूक्ष्म सामान्य अवस्था में है कारण अवस्था में है चौरासी लाख प्रकार के शरीरों में से किसी भी शरीर विशेष के रूप में परिणत होने का अभी सामर्थ्य उसमें नहीं है बीज शक्ति नहीं है तो ईश्वर के अधीन हुआ भूत सूक्ष्मों से परिवेष्टित जीवात्मा की उपाधि रूप भूत सूक्ष्म को भगवान अपने संकल्प से उसके भावी शरीर का प्रारब्ध जिस शरीर का प्रारब्ध है उस शरीर के रूप में परिणत होने की शक्ति का संचरण करते उन भूत सूक्ष्मों में संकल्प से ही इसीलिए ये कहा जाता है ईशाभाष्योपनिषद के अंत में यह उपासक जीव परमेश्वर को कहता है कि आप कर्म फल दाता हो और मेरे हुए मेरे किए हुए कर्मों को याद करो क्रतुम स्मर कृतम स्मर मेरे कर्म उपासनाओं को याद करो और उसी का फल देने का यह समय है तो आप मेरे भूत सूक्ष्म को अपने संकल्प से मेरे द्वारा कृत कर्म उपासना समुच्चय अनुष्ठान का फल जिस शरीर में भोगा जाता है ब्रह्मलोक के उस शरीर के रूप में परिणत होने का सामर्थ्य प्रदान करो अपने कर्मफल विधाता इस नाम को सार्थक करो ऐसा मृत्यु के समय उपासक भगवान से कहता है क्रतुम स्मर कृतम स्मर इसका अर्थ ही निकलता है मेरे कर्म और उपासना को याद करो किस लिए तो उनका फल देने का ये समय है और फल कैसे दोगे आप तो मेरे भूत सूक्ष्म को आप आ, इन कर्मों का फलोपभोग जिस ब्रह्मलोकीय शरीर से भोगा जा सकता है उस शरीर के रूप में परिणत होने की शक्ति से युक्त बना दे तो माना जाएगा कि आपने मेरे किए हुए कर्म का फलोपभोग मुझे कराया कर्मफल विधाता आप बन गए तो इतना ये बीच में प्रक्रिया ले आना कि ये प्राण के अधीन होने के बाद मन के प्राण के अधीन होने के बाद प्राण भी जीव के अधीन होता है और जीव भूत सूक्ष्मों के अधीन होता है और भूत सूक्ष्म परमात्मा के अधीन होता है और फिर परमात्मा वहाँ पर उसके निश्चित निर्धारित कर्मों का फलोपभोग जिस शरीर विशेष में हो सकता है और उसके वासना जो याद की रखी हुई है उद्भुत वासनाएं हैं वे ठीक से प्रेरक जिस शरीर विशेष में हो सकती हैं ऐसे शरीर विशेष के रूप में परिणत होने की संकल्प से शक्ति उस तेज शब्दित भूत सूक्ष्म में उसके संचरित करते हैं फिर कहा जाता है एक बार वहा जीव की उपाधि बुद्धि का कांजन वे, अभिव्यक्ति होती है का मतलब जैसे परमात्मा संकल्प करते हैं भावी शरीर के रूप में परिणत होने का भूत सूक्ष्म के अको कर्म हाँ। तो से कर्म से।, तो से, से तो प्रार्थना का महत्व तो ये रहा कि वहाँ उपासना का एक प्रकार से ये बताया जा रहा है उसके तो उससे अतिरिक्त भी कर्म है ना उपासक के उपासना तथा ब्रह्मलोक पहुँचाने वाले कर्म से अतिरिक्त और भी कर्म है लेकिन उन कर्मों का फल भी ईश्वर दे देते दे सकते हैं लेकिन वहां पर इसका अपना अधिकार है कि नहीं हमें इन्हीं कर्मों का फलोपभोग आप दीजिए ये कहने का हाँ तो ये यहाँ पर उपासना का महत्व तो बताया जा रहा है उस प्रार्थना से कि उपासक ऐसी प्रार्थना करता है लेकिन ये कब करेगा तो जीवित अवस्था में इसका अभ्यास किया जाता है सदातत तदभाव भावित है ना? तो मृत्यु के समय भी ऐसा होता उसका हुआ का संकल्पुछी संकल्पुछी। हा? हा? तो है तो ईश्वर संकल्प करते हैं उस समय फिर हृदयाग्र प्रद्योतन होता है हृदयाग्र प्रद्योतन होने का अर्थ है उस शरीर का उसे भान होता है ईश्वर संकल्प ईश्वर का संकल्प होते ही भावी प्रारब्ध जिस शरीर में भोगना है वह शरीर उसे दिखता है जैसे सोए हुए व्यक्ति को स्वप्न में सुख दुख जिस शरीर से भोगने हैं वह शरीर तथा उस शरीर के संबंधी आदि और भोग्य विषय आदि स्वप्न जगत दिखता है और एक शरीर विशेष को मय करके पकड़ता है ऐसे उसे भावी जन्म का पूरा का पूरा चित्र एक प्रकार से दिखता है स्वप्न के तरह और उसमें से एक शरीर को वह उस शरीर को ईश्वर के द्वारा संकल्पित शरीर को मय के रूप में पकड़ता है ये मय के रूप में उस शरीर को पकड़ना यही हृदयाग्र प्रद्योतन है उसकी अहंता ने मय के रूप में उस शरीर को पकड़ लिया अपना आलम मन बना दिया तो उसे यहां पर यथा संकल्पितम शब्द से कहा जा रहा है। तो यथा संकल्पितम लोकम लोकम का अर्थ है शरीरम तो अनेकों प्रकार के शरीरों में से जिस शरीर को उसकी अहंता हृदयाग्र प्रद्योतन शब्दी तो पकड़ लेती है वही उसी शरीर को नयती याने प्राप इस शरीर को छोड़ने से पहले छोड़ इस शरीर को छोड़ने वाले जीवात्मा की अहंता ने जिस शरीर को पकड़ लिया है मैं के रूप में वो शरीर है यथा संकल्पित लोक और वह लोक प्राप्त कराता है कौन तो एस प्राण ये जो प्राण है जीवात्मा को उदान वृत्ति से युक्त हो करके प्राप्त कराता है जीवात्मा के द्वारा संकल्पित शरीरांतर पुनर्भव आपद्य ते बताया था ना हाँ तब तक इसी मृत्यु जिस शरीर को छोड़ना है उसी शरीर में इस शरीर में रहते रहते ही भावी शरीर को पकड़ता है फिर इसको छोड़ता है तो यथा संकल्पित लोकम नयती भाष्य हैं भाष्य को देखिए मरण काले यित्तो भवती इत्यादि भाष्य की अवतरण टीका है। उक्त शरीरांतर प्राप्तिम अवतरणीकाशरी उत्क्रांति क्रम चित्त क्रमशन स्पष्टीकर्त यद वाक्यम तदपेक्षित कवन् व्याच मोक्तरी कहा था ना? तो पुनर्भव है शरीरांतर की प्राप्ति तो उक्त जो शरीरांतर की प्राप्ति है नौम कंडिका के अंत में उसी को स्पष्ट करने के लिए उक्त शरीरांतर प्राप्तिम एवं स्पष्टी कर्तुम, ऐसा लगाना तो कैसे स्पष्ट कर रहे हैं तो कहते उत्क्रांति क्रम प्रदर्शन तो उत्क्रांति के क्रम को दिखाते हुए शरीरांतर प्राप्ति को स्पष्ट करने करते हैं इसी के लिए यह चित्त इत्यादि वाक्य हैं और उसका व्याख्यान भाष्कर भगवान उस वाक्य के द्वारा अपेक्षित पदों का अध्ययन करके करते हैं मरण काले यह पद और भगवती पद मूल कंडिका में नहीं है इन दोनों का अध्यय कर लिया तो मरण काले चित्तो भवती। तो मृत्यु के समय मरने वाला जीवात्मा जिस चित्त वाला होता है का अर्थ कर दिया टीका में टीकाकार ने यदेवेवतीगादि शरीरम सम्यक इति चित्ते य स यत चित्त तो कहते जिसके चित्त में देव तीर्यगा चौरासी लाख प्रकार के शरीरों में से जो शरीर सम्यक के रूप में निश्चित है उसे कहा जाता है उस जीवात्मा को यित यानी इन इन कर्मों का फलोपभोग हमें करना है ऐसा निश्चित कर लिया भावी शरीर का प्रारब्ध तो ही निश्चित कर लेता तो माना जाता है कि इन कर्मों का फल उपभोग जिस शरीर में होता है उसे वही शरीर अच्छा लग रहा है उसके चित्त में उसी शरीर के विषय में शोभन बुद्धि है तो ऐसा भावी प्रारब्ध जिस शरीर में भोगा जा सकता है ऐसा शरीर जिसके चित्त में यही सम्यक है इस रूप से बैठ गया उसे कहा गया य चित्त और तेन एष प्राणम आ इसमें तेन का अर्थ करते हैं तेन संकल्पेन और तो उस भावी शरीर विषयक संकल्प के साथ तेन अर्थ निकलेगा ये सह प्राणम प्राण आया करते जीव तेन ये संकल्प प्राणमुख्य प्राणवृत्ति आयाति तो बाह्य इंद्रियों के साथ अपने इसो संकल्प के साथ का अर्थ है मन के साथ मन रूपी बाह्य इंद्रिया तथा मन रूपी उपाधि के साथ यह जीव प्राण के पास आता है प्राणम आयाति प्राण शब्द से लेना है पंचवृत्ति प्राणों में से मुख्य प्राण वृत्ति। अर्थात तो यह शब्दार्थ बता करके तेन येष प्राणम आयाति तात्पर्य अर्थ बताते हैं भास्कर भगवान कि मरण काले क्षीणइंद्रिय वृत्ति सन् मुख्य प्राणवृत्तिया अवतिषते तो मृत्यु के समय बाह्य इंद्रिय तथा अंतकरण का व्यापार समाप्त हो गया जब अब इस शरीर में उसकी उपाधिभूत बाह्य कर्मेंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय तथा अंतकरण का कोई व्यापार नहीं होना है ऐसी अवस्था वाला जीवात्मा का जो उपाधिभूत सूक्ष्मशरीर अंतपाति ही तत्व विशेष है प्राण वो तो अभी व्यापार युक्त है बाकी जो है अंतकरण और बाह्य करण इनका व्यापार शांत हो गया अभी शरीर में कोई व्यापार नहीं होना है इंद्रियों का लेकिन प्राण का व्यापार अभी चल रहा है ऐसी अवस्था में पहुंच गया ये उत्क्रांति का क्रम है तो ये चक्षरादी इंद्रिया अपने अपने गोलकों से मन के अधीन हो गई गोलक में तो रहना होता है व्यापार करने के लिए गोलक तो एक प्रकार से ऑफिस है न कार्यालय है वो तो तो कार्य करने के लिए कार्यालय में जाना होता है अब इनका कोई का, कार्य होना ही नहीं है तो कार्यालय में हमेशा हमेशा के लिए इनके ताला लग गया और मुख्य प्राण के पास आ मतलब मुख्य प्राण अभी व्यापार युक्त है वो अपने गोलक में है तो क्षीण इन्द्रिय वृत्ति सन्मुख्य प्राण वृत्त अवतिषते इत्यथ तेन येष प्राणम आयाति इसका अर्थ हुआ ऐसी अवस्था में मुख्य प्राण क्या करता है फिर तो कहते हैं प्राणस्तेज सा युक्त सह आत्मना इसका अर्थ कर रहे हैं अब तदा इसका अवतरण है तदा इत्यादि का प्राणम प्राणम प्राणम प्रत्यग प्रति तमाम लोक व्यवहारण प्रथयतीम का अर्थ है प्राण के प्रति ये जो बाह्य इंद्रियों के साथ मन का और मनोपाधिक जीव का आगमन है उसे लोक व्यवहार से स्पष्ट कर रहे हैं कि तदा ही वदंती ज्ञातय जीवति इति तो उस समय ज्ञाति एने संबंधी जन मुंग पुरुष के पास बैठे हुए कहते हैं कि अभी जीवित हैं कैसे जीवित हैं कैसे निश्चित किया जीवित है करके तो कहते हैं उच्छी तो अभी श्वास उश्वास ले रहा है का मतलब प्राण का व्यापार हो रहा है तो उस उच्छ्वास रूप प्राण के व्यापार को देखते हुए ये निश्चित करते हैं कि अभी मरा नहीं है जीवित है ये लोक व्यवहार जो हो रहा है इससे निश्चित हुआ कि बाह्य इंद्रियों का व्यापार शांत हो गया यानी बाह्य इंद्रिया और अंतकरण मन के पास है और क्या ना वो प्राण के पास है आ गए हैं और प्राण अभी व्रत व्यापार कर रहा है ये लोक व्यवहार से ज्ञापित हुआ इसका समय है। होगा लेकिन बहुत लंबे दिनों तक रहते हैं कॉमा में सो जाता है तो उस समय कॉमा में भी होता है तो नहीं, नहीं नहीं भोग तो यानी भोग समाप्त होने के बाद ही बाह्य इंद्रियों का व्यापार उपरम होता है लेकिन मन की मन का व्यापार अभी चल रहा है मन उसका वो तो कहते हैं ब्रेन डेड हुआ दिमाग काम नहीं कर रहा है लेकिन मन की स्थिति होती है निर्धारण अभी कुछ भी कर नहीं पाया है उसका यहाँ रहना है या कहीं जाना है कहीं जाना है तो कहाँ जाना है हाँ हृदयाग्र प्रद्योतन के पहले की भी स्थिति जो प्राण के पास पहुँचने से पहले ये जो कर्म की रील देख दिखा करके ईश्वर निर्धारण कराना चाहते हैं ना उससे वो निर्धारण नहीं कर पाता कि ये मैंने ये ये कर्म किए हैं और इनका फलोपभोग मुझे करना है भावी शरीर के प्रारब्ध का निर्धारण नहीं हो पाता उसके अनिर्णय की स्थिति में है मन जिसे स्तब्ध कहा जाता है संस्कृत में कहते हैं भाव अवस्था है कशा अवस्था का वर्णन भाव के रूप में किया वो अनिर्णय की स्थिति में उसका मन रहता है वो अनिर्णय की स्थिति में रहना ही एक प्रकार से उसमें पड़ना है कॉमा में जाना है तो निर्णय जब तक नहीं होगा तब तक यहां से निकल भी नहीं सकता यहाँ कोई व्यवहार तो करेगा नहीं लेकिन यहाँ से ईश्वर निकाल तभी पाते हैं अज्ञानी जीव को जब उसका प्रारब्ध निर्धारित हो जाएगा भावी शरीर का और वो फिर प्राण के पास आएगा प्राण जीव के पास जाएगा और उस जीव सूक्ष्म भूत सूक्ष्मों में परिवेशित होकर के परमात्मा के पास जाएगा मतलब उनके अधीन ये प्रक्रिया होनी चाहिए वो जो सालों तक कॉमा में पड़े रहते हैं उनकी यह प्रक्रिया नहीं बन पाती अनिर्णय की स्थिति रहती है अनिर्णय की स्थिति में फिर जैसे कोई कंपनी लीज पर ली हुई है उसका लीज का समय जो है कोई जगह और लीज का समय समाप्त हुआ तो कंपनी वहाँ उत्पाद तो नहीं कर सकती अपना कोई माल बना नहीं सकती लेकिन अभी कहीं उसकी मशीनरी ले जाने के लिए उसने स्थान भी निश्चित नहीं किया है तो सालों तक उस जगह पर सरकारी जगह पर उसका वो सामान पड़ा रहता है और जब कहीं निश्चित कर लेता है तो उठा करके ले जाता है लेकिन वहाँ पर उसे कोई माल का उत्पाद नहीं करने दिया जाता ऐसे ही भोग भी नहीं होगा और निकलेगा भी नहीं वो ओकोमा की स्थिति में पड़ा रहता है कई लोग सालों तक पड़े रहते हैं थोड़ा तो उनको ये था बाहर बाहर का व्यवहार तो वो प्रारब्ध भी शेष था यह है कि ज्यादातर वो एक बताते थे मंत्री जी अपने मंत्री जी महाराज बता रहे थे जब वहां से ऋषिकेश लाया दिल्ली से तो झोली ग्रांड जाने का बिल्कुल मन नहीं था उनका ऐसे पकड़ करके ताकत पर बैठे थे ताकत को। लेकिन लोगों ने जबरदस्ती हाथ खींच लिया ले गए वो बोल नहीं पाना आदि तो अलग बात हुई लेकिन उनकी वो चेतना थी बाहरी व्यवहार की थोड़ी उतना प्रारब्ध था हां जो जीवन भर ज्यादातर अनिर्णय की स्थिति में रहते हैं ना तो गीता कहती है सदा तदभाव भावी तो मृत्यु के समय में क्या निश्चय होगा तो कहते हैं हमेशा का जैसा अभ्यास होगा ऐसा ही अंतिम के समय में होगा तो जीवन भर कभी भी थोड़े थोड़े कार्य के लिए भी तत्काल कोई निर्णय नहीं लेते नहीं हैं और अनिर्णय की स्थिति में पड़े रहते हैं जो लोग उनकी फिर मृत्यु के समय भी ऐसी स्थिति होती है क्योंकि जीवन भर का अभ्यास ही ऐसा है जीवन भर का अभ्यास ऐसा होता है और जिनका जीवन भर का अभ्यास हर एक परिस्थिति में तत्काल निर्णय लेने का है तो मृत्यु के समय भी वो तत्काल निर्णय ले लेते हैं और फिर निर्णय होते ही प्राण के पास जाते प्राण के पास जाने के बाद ज्यादा देर नहीं लगती क्योंकि जो निर्णय करना होता है वो मन में होना होता है प्रारब्ध का और भावी स्वभाव का निर्धारण ये मन करता है और मन को अभ्यास हमेशा का ऐसा ही है तो कर लेता है इसलिए पुरुषार्थ के ऊपर भी कहीं एक बातें निश्चित होती है ना इसलिए गीता ने मनोवैज्ञानिक ढंग से ये कहा कि माम अनु यमय वापिस स्मरण भावम तेज अंत कलेवरम तम तमे वैति कौंते सदा तदभावभाविता तो जिसका वो स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है वो उसी भाव को प्राप्त करता है लेकिन वो स्मरण अंतिम के समय होगा किसका तो कहते सदातत तद्भावभावी था तो हमेशा जिसका हमने स्मरण किया है जिसका अभ्यास किया है मृत्यु के समय वो बुद्धि लगा करके जानबूझकर के ऐसा करना है ये नहीं हो पाता जिसका संस्कार प्रबल है वैसा मन करता है तो हाँ।, हाँ तो उपासक तो सावधान रहता है उपासक को तो जीवन भर की वो प्रार्थना है वो जीवन भर प्रार्थना करता है हाँ। इसलिए वो प्रार्थनीय मंत्र खाली मृत्यु के समय के मात्र नहीं है उपासना के अंग हैं वो रोज ऐसी प्रार्थना का अभ्यास करता है और फिर जा करके मृत्यु के समय भी वो ये करता है, इसको है, हाँ।, भी है। हाँ तो भावी शरीर स्वीकार न करना ही अज्ञानी है अविद्या काम कर्म बुद्धि में पड़े हुए हैं तो निश्चित है भावी शरीर स्वीकार करना ही करना है लेकिन नहीं कर पा रहा है इच्छा नहीं रखता रक, है हाँ। लेकिन वो कर्म उसको वही दिखेगा नरक ले जाने वाला, आगे आ रहा है हाँ। तो दिखेगा वो वही वही कर्म दिखेगा तो फिर भगवान उसे वहीं ले जाए चोर कोई जेल थोड़ी जाना चाहता है लेकिन एक बार पकड़ा गया यदि अपरा सामने आ गया रंगे हाथ पकड़ा गया तो फिर उसको हाथगड़ी डाल करके खींच करके ले जाते नहीं जाता है तो पिटते पिटते ले जाते हैं ज़बरदस्ती ऐसे यमदूत ले जाते हैं पिटते पिटते हैं। तो तदा ही वदंती ज्ञाते उसी स्वसीत, उस जीवती सैजस यने उदानृत्तिया युक्त तोह प्राण तेज भोक्ताेज तेज से अनुगृहित उदान वृत्ति तेज शब्द से लेना उससे युक्त होकर के मुख्य प्राण और जो आत्मा शब्द तो शरीर स्वामी है भोक्ता जीव उसके साथ क्या करता है कि स एवं उदान वृत्त व युक्त प्राण तम भोक्तारम पुण्य पाप कर्म वशात यथा संकल्पित यथा प्रेतम लोकम नयती प्रापयती तो मुख्य प्राण उदानवृत्ति से युक्त हो करके उस भोक्ता को यानि जीवात्मा को उसके पुण्य पापात्मक कर्म के अनुसार कर्म वशात कर्मवशात पुण्य पाप कर्म के बाद में वशात ये छूट गया वशा इतना छूट गया है पुरानी पुस्तक में व्यथा संकल्पितम इतना है वो दथा में द जो है वशात वाला है तो वशात पुण्यपाप कर्म वशात ऐसा होना चाहिए यथा संकल्पितम ये मूल में पाठ है उसका अर्थ कहते यथाभि प्रेतम लोकम नयती यानी प्राप तो पुण्य पाप रूप कर्म के वीन हुए जीवात्मा को उसके संकल्पित शरीर को प्राप्त कराते हैं थोड़ी टीका है तेजसा का अर्थ करते तेजो अनुग्रहित उदान वृत्तियां भूतो भोक्तृदान संयुक्त स एवं इसमें एवं का अर्थ कर दिया एवं भूतो यानी भोक्तृदान संयुक्त एवं युक्त प्राण का अर्थ कर दिया तो भोक्तृदान संयुक्त प्राण कम नयति यानी किस ले जाता है शरीरान्तर में इस प्रकार की अपेक्षा होने पर कहते तमेव इति वदन वाक्या आह स एवं इति स एवं इत्यादि से वो वाक्यार्थ बताया जा रहा है कि जीवात्मा को जीवात्मा के द्वारा संकल्पित शरीर की प्राप्ति मुख्य प्राण उदान वृत्ति से युक्त हो करके कराता है तो ये जो स एवं उदान वृत्त्यव युक्त यहाँ पर जो एवकार है इस एवंकार का अन्वय तम के साथ है ये कहते हैं टीकाकार की एवकार से तमेवय एवकार का तमेव ऐसे तम के साथ अन्वय है तम के साथ यानी तमेव भोक्ता नयति अनेजीव को प्राप्त कराता यह अर्थ निकलेगा आगे यथा संकल्पितम इस पर लिखते हैं टीकाकार कर्म ज्ञानादि साधन ज्ञादि साधना अनुष्ठानदशायाकल्पित मरण कालेसनारूपेण पुनः अभिव्यक्त देवादि देवादी शरीरम तो तो कर्म ज्ञानादि रूप जो साधन है उन साधनों के अनुष्ठान के समय संकल्पित जो लोक है और मृत्यु के समय फिर वही अभिव्यक्त होता है वासना के रूप में उन देवादि शरीरों की प्राप्ति प्राण कराता आदि शब्द से पाप कर्म का फलोपभोग जिन शरीरों में होता है उन शरीरों को भी लेना जो पहले तीन बताए थे ना पुण्यन पुण्यम पापे न पापम और उभाभ्याम मनुष्य लोकम तो इस प्रकार ये दशम कंडिका का विचार संपन्न होता है यहां ने पूर्व जो प्रकरण है द्वितीय उसमें उपास्य प्राण में उपासना उपयोगी वरिष्ठत्व प्रजापतित्व और अत्रित्व गुण बताया था यहाँ पर भी दशम कंडिका तक के ग्रंथ से उपास्य प्राण में उपासना उपयोगी कई गुण बताए गए हैं उपास्य प्राण की उत्पत्ति भी वह परमात्मा का पुत्र है आत्मन एष प्राण जाएते इससे बताया गया कुत एष प्राण उत्पत्त देते ये जो प्रश्न था कौशल्य का, का। प्राण किससे उत्पन्न होता है इत्यादि कौशल्य के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा गया आचार्य पिपला जी के द्वारा मुख्य प्राण में आ, परमात्मा से उसकी उत्पत्ति ये भी उसका महात्म है परमात्मा की संतान है वो और फिर सकाम कर्म से वो शरीर में आता है शरीर धारण क्यों करना पड़ता है वह भी बताया गया और अपने आप को शरीर में पांच विभागों में विभक्त करके अवस्थित करता है अलग अलग स्थानों में और फिर उन मुख्य प्राण की पंचवृत्तियों की अनुग्राहिदैव में पांच पाँच आदित्यादि रूप बताए गए मुख्य प्राण के ही उपास्य प्राण के ही और वह आदित्यादि रूप से अधिदैवों को भी धारण करता है और अध्यात्म में भी अनुग्रह करके अध्यात्म चक्षुरादि से ग्राह्य अधिभूत रूपादि का भी विधारक बनता है ये सब बातें बताई गई और केन उत्क्रमते इसका उत्तर देते हुए उदान वृत्ति से उत्क्रमण करता है ये भी बताया गया ये सब चीजें प्राण की महत्ता बताती हैं और इन सब गुणों से युक्त प्राण पूर्व प्रकरण में उक्त तीनों गुण और यहां पर बताई गई ये सारी विशेषताएं विशेषताओं से युक्त जो मुख्य प्राण है इसकी अहंग्रह उपासना का फल है प्राण का सायुज्य अदृष्ट फल और दृष्ट फल है उसके वंश का खंडित न होना उसका वंश अखंड चलता है उपासक का ये प्राण उपासना का विधान प्राण उपासना का आहिक फल और अदृष्ट फल दृष्ट तथा तो अदृष्ट उभय प्रकार का फल बताने के लिए 11वीं कंडी का है इस पर चर्चा हम लोग करेंगे कल अच्छा हाँ कल करेंगे तो सरस्वती शयन भी कल प्रारंभ होना है मूल नक्षत्र पर मूल नक्षत्र प्रारंभ होगा लगेगा एक बज कर के बारह मिनट पर मध्यान्ह में तो, तो, तो है। <laughs> हाँ तो मूल नक्षत्र प्रारंभ होने के बाद समाप्ति से पहले तक सरस्वती का आह्वान किया जाता है तो हम लोग हाँ, हाँ, हाँ, जय है प्राण का सायुज है प्राण भाव की प्राप्ति वहाँ जाकर के होगी तो मूलेन न अवहदेवीं के अनुसार मूल नक्षत्र जब चल रहा होगा उस समय देवी का आह्वान करना होता है तो वो कल एक बज करके बारह मिनट पर प्रारंभ होगा और रहेगा तो हम लोग साढ़े तीन बजे सरस्वती शैन मना लेंगे कल इसलिए सुबह का स्वाध्याय चलेगा और फिर बंद रहेगा बीस तारीख को विसर्जन है बीस तारीख तक अठारह उन्नीस बीस तीन दिन छुट्टी रहेगी जब तक सरस्वती शन है और इक्कीस से फिर चलाएंगे ऐसे तो 22 को वो हैं इक्कीस को लेकिन यहाँ वो इस साल ऐसा ही आया है सरस्वती सैन बीच में आया सरस्वती सैन उत्सव तो उनसे उक रखता है न तालु नक्षत्रों से तो नक्षत्र ऐसे ही है इस साल तो श्रवण नक्षत्र समाप्त जब होगा वो कल बता देंगे उस समय विसर्जन होगा यदि मान लो बीस इक्कीस को भी श्रवण नक्षत्र हैं तो एक केस को फिर विसर्जन होगा ये तिथियों से ज्यादा लेना देना नहीं होता सरस्वती शयन का नक्षत्रों से तो हाँ आ, हाँ विसर्जन तो हो जाएगा और अनध्याय भी रहेगा ही ॐ भद्रंकणी